प्रश्नोत्तर दीप माला दोष विचार एवं निवारण जिज्ञासा आज कई लोग कहते हैं हमें नर्मदा का दर्शन हो गया शिवजी का दर्शन हो गया परंतु उनके व्यवहार में छल कपट झूठ स्पष्ट दिखाई देता है यह सब कैसे संभव है समाधान हो सकता है किसी को स्वप्न में दर्शन हो जाता हो या अन्य प्रकार से पर इससे उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा अंतर आता हो यह जरूरी नहीं वे लोग चाहे सच बोलते हों या झूठ पर विचार करके देखें तो वह दर्शन कोई वास्तविक दर्शन नहीं है भागवत में हम पढ़ते हैं कि अक्रूर जिस समय कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लाते हैं उस समय रास्ते में यमुना में स्नान करते हैं जब वह डूबकी मारते हैं तो भगवान उन्हें अपना दिव्य स्वरूप दिखाते हैं अक्रूर ने वहाँ बड़ी लंबी स्तुति भी की है उसी अक्रूर की बुद्धि द्वारिका में कैसे खराब हो गई समन्तक मणि और सत्यभामा के निमित्त से उसी अक्रूर ने भगवान से द्वेष किया झूठ भी बोला भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन होने के बाद भी उनकी बुद्धि में दोष आ गया अतः वह दर्शन वास्तविक दर्शन नहीं है एक चमत्कार है वह भी कभी लाभ देता है परंतु उसमें दोष भी आ सकता है जब तक भगवत तत्व का दर्शन नहीं होता तब तक दोषों की निवृत्ति पूर्ण रूप से नहीं होती इसीलिए भगवत तत्व का दर्शन अलग है और किसी रूप में भगवत भावना हो जाना या किसी की कृपा से सगुण रूप का दर्शन करना अलग बात है यहां सार यह है कि हमें दूसरों की ओर ध्यान न देकर अपनी स्थिति को देखना चाहिए इस बात पर विश्वास रखना है कि कपट दंभ से रहित हुए बिना हम भगवत तत्व को पहचान नहीं सकते इसीलिए हमको सरल बनना चाहिए निर्मल मन जन सोमोहि पावा मोह ही कपट छल छिद्र न भावा मानस शास्त्र जितने उपाय बताते हैं वे सब मन को निर्मल करने के लिए ही है सगुण साकार का दर्शन तो दुर्योधन आदि को भी हुआ था पर उनका कल्याण कहाँ हुआ इसलिए दर्शन का स्वरूप समझना चाहिए और वह तभी प्रकट होगा जब मन शुद्ध होगा जिज्ञासा मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है संसार नस्वर है इन बातों का पूरा ज्ञान होने पर भी लोग जाने अनजाने में संसार की ओर क्यों मुड़ जाते हैं समाधान हम कई बातों को शास्त्र से सुनकर बुद्धि से समझते हैं मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है और संसार नस्वर है ये दोनों ऐसी ही बातें हैं इनको समझने के लिए हम तर्क का सहारा भी लेते हैं मनुष्य शरीर के अलावा दूसरे शरीर में मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती इसलिए मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है फिर प्रश्न उठता है कि मोक्ष प्राप्त करना क्यों जरूरी है इसका उत्तर है कि जन्म लेने वाला कभी पूर्ण सुखी नहीं रह सकता न वही सशरीर से सतः प्रिया प्रियो रपहस्त तिरस्थी छांदोग्योपनिषद जब तक शरीर का संबंध है तब तक सुख दुख का संबंध टूट नहीं सकता इसलिए जब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा तब तक नित्य सुख की आशा नहीं की जा सकती नित्य सुख का एक ही उपाय है अशरीरम वाव संतम न प्रया प्रियत छांदोग्य उपनिषद ज्ञान के द्वारा शरीर का संबंध छूटने पर सुख दुख का स्पर्श नहीं होता यही मोक्ष की स्थिति है इस प्रकार तर्कों के द्वारा हम लोग बुद्धि से निश्चय करते हैं परंतु बुद्धि से निश्चयात्मक ज्ञान होने मात्र से काम नहीं बन सकता जब तक वह ज्ञान जीवन में न न आए ज्ञान को जीवन में लाने के लिए साधनों की अपेक्षा रहती है मनुष्य शरीर में यही विशेषता है कि इसमें ज्ञान की कमी नहीं है किसी के मन में नहीं आता कि क्रोध करना अच्छी बात है झूठ बोलना अच्छा है सबको ज्ञान है कि यह गलत है परंतु गलत जानकर भी छोड़ नहीं पाता इसका मतलब दृढ़ता और वैराग्य की कमी है यदि बौद्धिक ज्ञान से काम चल जाए तो विवेक वैराग्य समदम, दम आदि साधनों की क्या आवश्यकता हो रहेगी बुद्ध से जान लिया कि ब्रह्म का यह स्वरूप है पर इस ज्ञान से कुछ लाभ नहीं होगा वह तो बुद्धि का वैभव बन जाएगा इस वैभव का भी अहंकार हो जाएगा जो बंधन का हेतु बनेगा शास्त्र कहता है कि तुम्हें मन को एकाग्र करके समाधि लगाने का अभ्यास होने पर वहाँ जो सुख मिलेगा वह भी बंधन का हेतु बन सकता है वहाँ तो एकाग्रता के अभ्यास से मन की सात्विक दशा के कारण तुम्हें सुख का अनुभव हो रहा है जो निरंतर एक रस आनंद तत्व है उसका अनुभव कहाँ है यदि इस समाधि सुख में व्यक्ति रस लेने लगे तो वह भी मोक्ष का नहीं बंधन का हेतु बन जाएगा सुख संज्ञे न बधनाती ज्ञान संज्ञेन चाण गीता इसलिए बौद्धिक ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति की ओर जाना हो तो विवेक वैराग्य आदि साधन संपत्ति का अर्जन करना अत्यावश्यक है